दैनंदिन जीवन में योग संवेग चित्तवृत्ति निरोध के दो मुख्य उपायों अभ्यास और वैराग्य का वर्णन करने के बाद पतंजलि अपने योग सूत्रों में संवेग का उल्लेख करते हुए कहते हैं तीब्र संवेगा आसन्न अर्थात तीव्र संवेग वाले योगियों का चित्तवृत्ति निरोध शीघ्र हो जाता है पतंजलि इतना कहकर ही नहीं रुकते वे जानते हैं कि सभी साधकों में ऐसा संवेग या तीव्रता नहीं हो सकती अतः वे अगले सूत्र में कहते हैं मृदु मध्याधिमात्रात्वा तथोपि विशेषा अर्थात मृदुत्व मध्यत्व और अधिमात्रत्व के कारण युक्त व्यक्तियों में भेद होते हैं ये भेद अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में हो सकते हैं जैसे कोई साधक तीव्रता से अभ्यास करता है पर उसमें वैराग्य मंद या मृदु हो सकता है दूसरे साधक में तीव्र वैराग्य हो लेकिन अभ्यास की तीव्रता ना हो इस प्रकार इनके भिन्न भिन्न अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार के योगी हो सकते हैं यह तो निश्चित ही है कि जिस योगी में अभ्यास और वैराग्य दोनों तीव्र होंगे वह शीघ्रता से समाधि प्राप्त करेगा श्री कृष्ण ने भी इस तीव्रता या संवेक पर बहुत अधिक जोर दिया है इसे वे व्याकुलता कहा करते थे श्रीमान ने श्री रामकृष्ण से पूछा कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं पर ईश्वर के लिए कोई कब्रोता है बात यह है कि ईश्वर को प्रेम करना चाहिए विषय पर विषयी की पुत्र पर माता की पति पर सती की जो प्रीति है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए बिल्ली का बच्चा म्यू म्यूह करके माँ को पुकारता भर है उसकी माँ जहाँ उसे रखती है वहीं वह रहता है माँ चाहे जहाँ रहे म्यू म्यूह सुन आ जाती है श्री रामकृष्ण व्याकुलता के और भी दृष्टांत देते हैं कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो भगवान को पाने के लिए ऐसे व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता है सिर में घाव होने से कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट चाहिए बच्चा जब तक चूस्नी में भूला रहता है तब तक माँ रसोई या घर के अन्य कामकाज में लगी रहती है जब बच्चा को चुस्नी अच्छी नहीं लगती और उसे फेंककर कर माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है तब माँ झट से चूल्हे पर से हांडी उतारकर दौड़ती हुई आकर बच्चे को गोदी में उठा लेती है जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा चिंतित रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस ऑफिस में घूमता रहता है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 तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है योग सूत्र के संवेग विषयक इस सूत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए व्याख्याकार हरिहरानंद अरण्य दो और बहु समीचीन उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे अश्व फसाघात द्वारा वेगवान होता है उसी प्रकार तुम भी आतापी अर्थात वीर्यवान और संवेगी हो इंस पशु से भयभीत पथिक जैसी शीघ्रता करता है संसार कानन से उद्धार पाने के लिए वैशी शीघ्रता ही योगियों का संवेद है स्वामी विवेकानंद ने और भी दृष्टांत दिया है एक महात्मा प्रायः कहा करते थे मान लो इस कमरे में चोर घुसा हो और उसे पता चल जाए कि पास वाले कमरे में बहुत सा सोना रखा हुआ है और दोनों कमरों के बीच की दीवार भी बहुत कमजोर है ऐसी अवस्था में उस चोर की क्या दशा होगी उसे न तो नींद आएगी न उसे खाने या अन्य कोई काम करने में रुचि रह जाएगी इन सभी दृष्टांतों के साथ शंकराचार्य का विवेक चुनामी में दिया गया दृष्टांत भी देखें यदि किसी व्यक्ति के सिर पर आग रख दी हो तब वह जिस द्रुत गति से पानी की ओर दौड़ेगा उसी प्रकार की तीव्रता और गति के साथ हमें गुरु के पास मुक्ति के लिए मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए अब तक संवेद तीव्रता व्याकुलता के बहुत से सुंदर दृष्टान्त हमें मिल गए हैं था सांस के लिए व्याकुल डूबता हुआ व्यक्ति सिर पर घाव वाला कुत्ता सिर पर अंगारे वाला साधक घर में किसी के बीमार होने पर व्याकुल व्यक्ति नौकरी छूट जाने वाली ब्यक, वाला व्यक्ति अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए व्यग्र युवक चूसने और खिलौने फेंककर कर माँ के लिए रोने वाला बालक कसाघात पाने वाला घोड़ा जंगल से गुजर रहा भयभीत यात्री और सोने के पास वाले कमरे में स्थित एक चोर इन उदाहरणों का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि वे तीन प्रकार की परिस्थितियों का संकेत करते हैं जो व्याकुलता या तीव्रता पैदा कर सकती है पहला पीड़ा कष्ट से पीड़ित व्यक्ति जो उसे दूर करने के लिए व्यग्र है दूसरा पीड़ा न भी हो पर अधिक प्रिय सुखदायक वस्तु को प्राप्त करने के लिए होने वाली व्यग्रता तीसरा भावी भय या कष्ट से बचने की व्यग्रता अधिकांश दृष्टांत पहले प्रकार के हैं मां के लिए रोने वाला बच्चा या सोना चाहने वाला चोर या मां से पैसा मांगने वाला बच्चा ये दृष्टांत दूसरी श्रेणी के हैं और जंगल में भयभीत व्यक्ति का दृष्टांत तीसरी श्रेणी का है इन दृष्टांतों के अनुरूप परिस्थितियों से संसार में सभी परिचित हैं पर यहाँ उनका महत्व या औचित्य इसी में है कि वे हमें भगवान को प्राप्त करने की या योग द्वारा मुक्ति लाभ के लिए व्याकुलता जगाए हमें व्यग्र करें लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है हम में से अधिकांश सांसारिक खिलौनों से संतुष्ट रहते हैं तथा उन्हें त्यागने के बदले एक एक करते बढ़ाते जाते हैं हम उनसे ऊबते तो नहीं और न ही उन्हें फेंककर भगवान को पुकारते हैं ऐसी आध्यात्मिक लापरवाही और संवेदनहीनता के परिणाम के बारे में सचेत करते हुए केनोपनिषद में कहा गया है यह केद वेदी सत्यमस्ती ना वेदिन अर्थात यही इस जन्म में यदि अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया जा, है तो जीवन सत्य या सार्थक है अन्यथा बहुत निराश है सभी जीवन में छोटे बड़े चाबुक खाते रहते हैं ऑफिस में परिवार में सांसारिक परिस्थितियों में छोटी बड़ी असुविधाएं होती रहती हैं हम उनको सहन कर लेते हैं उनके साथ समझौता करके जी लेते हैं लेकिन ये छोटे मोटे आघात हमें भगवान की ओर नहीं मोड़ते प्रतिदिन जीवन घटता जा रहा है कितने लोगों के बाल पक गए हैं मृत्यु दिन पर दिन निकट आ रही है यह मानव जीवन रूपी अरण्य में संध्या के आगमन जैसा है पर हम इस भयानक अरण्य से निकलने के लिए अपनी गति नहीं बढ़ाते भगवतीय स्वर्ण राशि हमारे हृदय में ही पड़ी हुई है प्रकाश चोर की तरह उसे पाने के लिए हम छटपटाते नहीं संभवतः इसके बारे में किसी ने हमें कहा नहीं भले ही श्री रामकृष्ण ने हमें कहा है कि माँ जगदम्बा हमारे पास है तीन दिन उनके लिए रोले पर उनके दर्शन हो सकते हैं पर हम उनके वचनों में विश्वास कर रोते नहीं स्वामी तो विवेकानंद कहते हैं जो ही मनुष्य विश्वास करने लगता है कि परमेश्वर विद्यमान है वह उसे पाने के लिए पागल हो जाता है लोग अपनी राह भले ही जाए लेकिन मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि जैसा जीवन वह आज तक व्यतीत कर रहा है उससे कहीं ऊंचा जीवन व्यतीत कर सकता है और जो ही उसे निश्चित रूप से यह अनुभव होने लगता है कि इंद्रियां ही सर्वस्व नहीं है यह मर्यादित जड़ शरीर उस शाश्वत चिरंतन और अमर आत्मानंद के सामने कुछ नहीं है तो वह उन्मत्त हो जाता है और उस परमानंद को स्वयं भूल निकालता है यह वह पागलपन है वह प्यास है वह उन्माद है, जिसका नाम है धर्म भाव की जागृति एक सच्चा योगी एक प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन के क्षणित नित्य सुखों के कभी प्रलोभित नहीं होता उसका मन आंख की पुतली के समान अत्यंत संवेदनशील होता है बुद्ध के समान सुख दुख की समस्या का अंतिम समाधान न खोज पाने तक उसे चैन नहीं मिलता बुद्ध की तो अद्भुत विशेषता यह थी कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में रोग वृद्धावस्था और मृत्यु का अनुभव नहीं किया उनका अत्यंत संवेदनशील मन इस दृश्यों के दर्शन मात्र से जागृत हो उठा और दुख की समस्या का समाधान पाने तक रुका नहीं पतंजलि ने कहा है ये एक सच्चे योगी के लिए तो सभी परिस्थितियां चाहे वे सुखदायक हों या दुखदायक उसे वे दुख ही दिखाई देती हैं इस तीव्रता या संवेग की श्रेणियाँ हो सकती है श्री रामकृष्ण भी कहते थे कि अगर कोई भगवान के लिए तीन दिन रोए तो उनके दर्शन कर सकता है तीन दिन नहीं तो तीन माह या तीन वर्ष ही सही लेकिन हमें इतने ढीले संवेग विहीन नहीं हो जाना चाहिए कि तीन जन्मों में भी भगवान का दर्शन न कर सकें साधक को यथासंभव किसी भी उपाय से अपनी तीव्रता व्याकुलता संवेद बढ़ाते जाना चाहिए